व उपासमहे कपर आत्मा स्वात्मा इसे विचार करके अन्य परस्पर प्रश्न किया ब्रह्म जिज्ञास जिज्ञासमित करके उसके बाद उनका पहले वेदांत श्रवण श्रुति श्रवण जन्य ज्ञान ज्ञान ज्ञानजन्य संस्कार होता है संस्कार से स्मरण हुआ स्मर्न हुआ, इस शरीर में दो प्रविष्ट हुए दोनों में से पश्यति, श्रमती गंधा नाजिक जिसके द्वारा प्राण ही पादाग्रह से प्रविष्ट हुआ एक वह है और एक कारण के द्वारा निश्चित तो होता है करता है जो मुद्दा ण कर प्रविष्ट हुआ ऐसे उनको स्मरण हुआ विशेष संस्कार जनिता स्मृति रजायत अतिक्रांत है अत्तिक्रान्त पुरम हो पू में कहा गया ये विशेषो देह में प्रविष्ट हुए प्राण आत्मान प्राणस् आत्मा च तद तो विषय श्रुतिजन्य अनुभव श्रुति से शब्द जन्य ज्ञान अनुभव है अनुभवजन्य संस्कार जनता स्मृति हुई तामेव स्मृति स्वरूप तो दर्शे जैसे स्मृति हुई स्मरण हुआ इसको दिखाते कैसे भगवान भाष्यकर कहते हैं, तम प्रपदाभ्याम प्राप्त ब्रह्म एवं पुरुषम प्रपदाभ्याम प्राप्त ब्रह्म इम पुरुष ये सर्व पुरुष में पादाग्रसे प्रविष्ट हुआ ये ऐसे स्मरण हुआ स एतम एवं सीमा नीदार द्वारा प्राप्त इसला उसके विदान करके इसके द्वारा प्रविष्ट हुआ ठीक है में तम इम पुरुषम शरीरम पुरुष का तो शरीर पादाग्र, पादाग्रा प्रविष्टो हुआ वो तो ब्रह्म है अप्रूप एक हुआ अन्य प्रवेशे अने स एतमेव श्रुति एतमेव सीम विदारे एतया द्वारा प्राप्तवाक्य श्रुतिभ्या आह दोनों श्रुति का स्मरण हुआ उससे जो प्राप्त अर्थक होते हैं भगवान भाष्यकार ए तमेव पुरुषन द्वे ब्रह्मणी इतरे तरह प्रातिक कुल्ये, प्रतिपन्न के साथ स्मृति रजायत तो, ऐसे स्मरण हुआ इसी पुरुष सज में दो ब्रह्म प्रविष्ट हुए एक अपर ब्रह्म प्राण रूपा एक परम ब्रह्म मूर्धा से प्रविष्ट हुआ परस्पर प्रतिकूल विपरीत तो एक मूर्ध से प्रवेश तो में ऐसे स्मरण हुआ इति उसका प्राकूल्यरतराभिमुखतया एकमे पुरुष शरीर प्रतिपन्ने प्रविष्य द्रह्मी स्मृति तो करना श्रुति दे दिया तम प्रपदाभ्याम प्राप्त ब्रह्मषमेक्रुति स एतमे सीम विदारे एतया द्वारा प्राप्त एक दोनों श्रुतियों के द्वारा ऐसा स्मरणों को हुआ कैसे स्मरण एतमेव तमेव पुरूष द्वे ब्रह्मणी इतरेतर प्रातिकूल्य प्रतिपन्न इति स्मृति र जाए तो इसे स्मरण उनको हुआ द्वे श्रुति प्रातिकूल्यन इतरे तरह प्रतिकूल विपरीत इतरे तरह अभिमुखत तर, तर एक स्थिर से प्रविष्ट एकदग्र से प्रविष्ट पुरुष शरीर में प्रतिपन्न का प्रविष्ट दो ब्रह्मणी एक अपर ब्रह्म प्राण एक पर्रह्म ऐसे स्मृति हुई न तो एतमेवने ना एक तमेव पुरुषम कह करके एतमेव सिमान विदारो इसके द्वारा पुरुषम ब्रह्म ततमम अपश्यत पहले श्रुति एक आई थी एतमेव पुरुषम ब्रह्म ततम अपश्यत इसी पुरुष को जाना ज्ञान हुआ अहम् ब्रह्मास्मि करके इति वाक्य ये वाक्य को नहीं रहे ब्रह्मणि ब्रह्मणि वेदितव्य पहले कहा था ब्रह्मणि वेदितव्य परम च वो वाक्य को नहीं है ना वाक्य दवेश मानवित दो ब्रह्म के प्रवेश में प्रमाण रूप से कहा गया एक पुरुष ब्रह्म तथम अपश्य थे एक वाक्य और एक द्रह्मी वेदित्य वाक्य ये दोनों वाक्य दो, ब्रह्मों तो दो, प्रपदा, प्रपदा, ब्रह्म, दो ब्रह्म के प्रवेश में प्रमाण रूप से कहा गया ऐसा भ्रम न ये ब्रह्म ऐसा नहीं करना चाहिए यहाँ तो इस दो श्रुति के द्वारा जो अर्थ प्राप्त हुआ उनका स्मरण हुआ ऐसा क्योंकि प्रपद्य प्राप्त ब्रह्म एवं पुरुषम अथवा तम एवं पुरुषम ब्रह्म तत्म अपी वाक्य के अंदर दो ब्रह्म प्रवेश का ज्ञान नहीं होता है आद्य वक्य द्वो प्रवेशा प्रती प्रवेश की प्रतीत नहीं है द्वितीय चब्द्रभिधान एक तो वाक्य है दूसरा है ब्रह्मणि वेदित्ये यह जो मध्य में दिया एक पुरुष द्रह्मी इतरेतर प्राप्तिकूल प्रतिपन्न इस वाक्य का ऐसे अर्थ करके ब्रह्म हो जाता है एतमेव पुरुषम इतने कह करके ये स्मरण हो जाएगा एतमेव पुरुषम ब्रह्म तमम अप्रुति वाक्य का सर्प दे दिया द्वे ब्रह्मणी इतने कहन से ये स्मरण हो जाएगा द्वे ब्रह्मणी वेदित व्य पहले कहा था तो ये जो एतमेव पुरुषम द्वे ब्रह्मणी इतरे तरह प्रातिकूल प्रतिपन्न थी ये वाक्य में दो श्रुति दिया गया दो सूटी का उदाहरण किया गया एतमेव पुरुषम तपम अप्री वेदित वेदितव्य ये दोनों वाक्य को प्रमाण रूप से कहा गया दोनों का प्रवेश के लिए ये भ्रांति हो सकती है इसका निराकरण करने के लिए टीकाकरण कहते इतना भ्रमितव्यम क्यूँकी एक तपम अपने दो प्रवेश का प्रमाण नहीं है द्वितीय वाक्य द्वे ब्रह्मणी वेदितव्य इसमें तो एक शब्द ब्रह्म एक पर ब्रह्म कहा गया है प्राण के ब्रह्म सोपाधिक्रह्म एक शब्द ब्रह्म वेद है और एक परब्रह्म ये कहा गया पहला आया ब्रह्मी वेदितव्य में एक शब्द ब्रह्म वेद और परब्रह्म कहा गया है इसे तय द्वयो प्रवेश मानव तय इसलिए दोनों प्राण और ब्रह्म दोनों का प्रवेश में प्रमाण mm नहीं है इसलिए एकमे पुरुषम जो वाक्य है Premises, दोनों श्रुतियों के द्वारा जो अर्थ सिद्ध हुआ तम प्रपदाध्याम प्राप्त एक श्रुति सहितमेव सीमान विदार ये श्रुति दोनों श्रुतियों के द्वारा जो अर्थ सिद्ध हुआ उसी अर्थ को देखा करके ऐसे स्मरण उनको हुआ ये अर्थ है भगवान वार्सघर स्पष्ट कर देते हैं, एक तमेव पुरुष द्वे ब्राह्मणी इतर इतर प्रातिकूल्य ने इति स्मृति राज दो श्रुतियों के द्वारा ऐसे स्मरण उनको हुआ तथापि तयर दोनों का प्रवेश हुआ दो प्रवेश होने पर भी दोनों में आत्मत्व की संख्या कैसे होगी इत पिंड से आत्म भूत एक पिंड है संघात शरीर इसके आत्म है दो तयर अन्य तरण बिना शरीर स्थिति अभाव तयोर तो आत्मत्व संकेत तो, दोनों में आत्मत्व की शंका क्यों? क्योंकि दोनों में से एक के बिना शारीरिक स्थिति नहीं होती है प्राण के बिना शरीर नहीं रहेगा मर जाता है आत्मा के बिना नहीं होगा इसलिए तय आत्मत्व शंका दोनों में आत्मत्व की शंका है एवं विचारापेक्षिता आत्मद्वय स्मृति विचार पहले स्मरण हुआ विचार के लिए अपेक्षित हुआ स्मरण दोनों आत्मा का स्मरण ये बता दिया कह करके अभी विचार करते के विचारन का हुआ तय अन्य आत्मा उपास्य भवि इन दोनों में से एक आत्मा उपास्य गेय होगा ये एक ही दोनों में से एक ही आत्मा है ठीक है मैं आत्मा वा इदम एक एव इत एक उपक्रम आत्मा आत्मा एक एव अग्रह एक ही आत्मा था दो नहीं है एक तो एक ही ज्ञा होने से दोनों में से एक आत्मा उपास्य है नोनो ज्ञ नहीं है इसलिए एक ही उपास्य होगा में यो अत्र उपास्य कह सा निर्धारणार्थम पुनर्म पचु विचारयत तो, क्षत्र तो, प्रत्याचार तो करते हुए परस्पर को परस्पर ने पूचा पपछ लेट यो अत्र उपास्य जो है ज्ञमा क इस प्रकार विशेष निर्धारणार्थम विशेष निर्धारण विशेष निर्धारण निश्चय विशेष इति विशेष निर्धारणार्थम विशेष निश्चय के लिए ही परस्पर प्रश्न किए य उपास्य आत्मा स क इन्वय जो उपास्य जे आत्मा है हे में से वो है, कौन है हे पप्रचो कतरसात्मे वाक्य कतरसत्मा वो में से आत्मा कौन है इस वाक्य के द्वारा परस्पर पूछा एवं विचार क्रिय मणे अतिपरिशुद्धांतक प्रपदाभ्या प्रपन्ने कम तो निश्चय प्रविष्ट उपलब्ध तेन आत्मचय यदि नहीं है जितने प्रयत्न करने पर भी ज्ञान नहीं होता है इसलिए अंतकरण शुद्धि के लिए सब साधन बहुत साधन अनेक जन्म में बहुत साधन करने पर ही अंतकरण शुद्ध होने पर ही ज्ञान होता है अंतकोण शुद्धि का परिचय है वैराग्य अधिक है प्रपंच संसार से तो अंत कोण शुद्ध है संसार में आशक्ति है वासना है अंतगुण अशुद्धि है यही योग वा में है अंतगोण शुद्धि होने से अत्यंत वैराग्य होता है संसार से तो अंतगोण शुद्ध है वैराग्य ज्यादा नहीं वासना है आसक्ति है तो अंतगुण अब अशुद्ध है शुद्ध तो अंत होने पर विचार करने पर विचार फलप्रद होता है वेदांत श्रवण भी वही फलप्रद होता है अंत कोण यदि शुद्ध नहीं है वेदांत श्रवण भी फलप्रद नहीं होता है इसलिए वेदांत श्रवण के लिए अधिकारी कहा गया साधारण चतुष्ट सम्पन्न वैराग्य है यमनियम समय एवं विचारिक मणे अति पुरुषुद्ध परिशुद्ध अंतकोण्वार सामान्य शुद्धि तो अत्यंत परिशुद्धम अंतकरण ये उनका अंतकन अत्यंत परी तो शुद्ध है अति परिशु परित शुद्ध थे शुद्ध अति परिशु बहुत जन्म तप करने पर तभी तो अंतकन शुद्ध होता है तेम प्रपदाभ्यां प्रपन्ने करणते प्रपदाभ्यां प्रपन्ने प्रपदाभ्यां प्रपन्न प्रविष्ट प्रपदा एक आत्मा है कर्णतेण उसमें आत्म तो निश्चय हुआ जो पादाग्र से प्रविष्ट हुआ उसमें जो उसमें आत्म तो एक आत्मा है कर्ण प्रवृष्ट होध् मूर्धना प्रविष्ट मूर्धन शब्दकर्तृत्व मूर्धना मूर्धना प्रविष ये मूर्धद्वार प्रविष्ट उपलब्धि एक कर्णवल कर्तृत्न आत्म निश्चय अभूत इसमें भी आत्मनिश्चय दोन में पुनस्ते विचारेता विशेष विचार करने वाले उनको ऐसे हुई उनकी विशेष विचारण विषय विशेष विचारण का आस्पद स्थल उसको विषय करने वाले बुद्धि हुई विशेष विचारण से, से आस्पद आस्पद प्रतिष्ठायाम प्रतिष्ठा स्थल है विशेष विचार का विषय स्थल है सद विषयक मतबुद्धि हुई टीका में विचारणस्पद प्राणात्मद एकस्मिन करण अपरस्म उपलब्ध विशेष रूपा मति विचारन विचारण का स्थल प्राणात्मद एक प्राण और एक आत्मा इन दोनों को विषय करने वाले हुई उपलब्धाय एकस्म कर्ण प्राण में कर्णवे विशेष रूपे बुद्धि यम नो सशेष मत सद नंकते दो आत्मा हो तो ये विशेष बुद्धि होगी दो तो नहीं है ऐसा शंका करते है में कथम दो विषय कैसे हुई कैसे उनकी बुद्धि हुई चक्षुसा पश्यामी इत्यादि प्रकार दो प्रतीत नैब मितया दो आत्मा नहीं ये बात नहीं ये सिद्ध होता है चक्षुषा पश्चा हो गया चक्षु हो गया कर्ण पश्यामी जो दर्शन का करता है उपलब्धा दो सिद्ध हो जाता है चक्षु और एक, एक उपलब्धा का नहीं ठीक ठीक नहीं ऐसाठीकटी वस्तुनि अस्ट पिंडे उपलभ्य दो वस्तु वस्त अस्म एक अनेक भेद अनेकभेदिकोपलभते येकोपलभे एक ही ना ना। ही ही प्राण अनेक भेद भेद भिन्न यह प्राण ही भेद भेद से से भिन्न से एक ही प्राण एक प्राण का प्राण अपान आदि पांच व्यापार होता है इतने मात्र नहीं ये चक्षुरादि इंद्रिय रूप से भी भिन्न है प्राण के संबंध से चक्षुरादि व्यापार करते है इसलिए अनेक भेदे भिन्नमत तेन कर उपलब्धते अनेक भेद से भिन्न है अनेक चक्षुरादि करण भेद से भिन्न होकर जिस प्राणात्मक कारण के द्वारा उपलब्धि कर, करता है और यश एक उपलब्धता एक तो कारण हो गया दूसरे उपलब, ही उपलब्धि उपलब्धि का उपलब्ध उपलब्धते प्रति संधान है एक तो कारण सिद्ध हो गया प्राण और ये के उपलब्धि का करता ये कैसे सिद्ध होगा एक ही कारण से ही हो जाएगा तो उपलब्धि का करता अन्य आत्मा क्यों मानेंगे इसलिए कुछ लोग इंद्रियों को आत्मा मान लेते हैं इंद्रियों से अन्य आत्मा क्यों मानेंगे तो यश एक उपलब्धते ये कैसे सिद्ध होगा उसके बीच में युक्ति है उपलब्ध विषय स्मृति प्रति संतान करण ही यदि आत्मा होता चक्षु के द्वारा उपलब्ध है तद विषय का स्मरण नहीं होना चाहिए त्व तो इंद्र से स्पर्श किया था अभी चक्ष से देखा हाँ जिसको मैं स्पर्श किया था वो देखा अर्थात सवर्ण इंद्र से सुना था किसी विषय में अभी उसको दर्शन करते श्रवण इंद्रिय के द्वारा उसी को मैं सुन रहा हूँ इसे स्मरण होता है होती है चक्षु नष्ट होने पर भी जो देखा था अभी का स्मरण होता है जिसका श्रवण किया था अभी चक्षु से उसको देखने पर प्रतिज्ञा होती है यदि इंद्रिय ही अलग अलग होने से अलग अलग आत्मा हो जाएगा एक नहीं हुआ दोनों इंद्रिय अलग अलग इंद्रिय विषय को प्रतिसंधान प्रतिभिया करने के लिए दोनों से भिन्न कोई आत्मा होना चाहिए नहीं तो श्रवण इंद्र आत्मा है तो अन्य सुनेगा अन्य को स्मरण नहीं होगा चक्कर में देख रहा हूँ जिसको तो सुनना था अच्छा जिसको देखा था दूर से अभी उसका ग्रंथ ग्रहण कर रहा हूँ यह जो होता है इसे सिद्ध होता है दोनों कर्ण कर विषय का ज्ञान का कर्ता आपसे एक कोई अलग है कर्णांतर उपलब्ध विषय कर्णांतर से उपलब्ध जो विषय उसकी स्मृति होती है अनुसंधान प्रत्युखी ये न उपलब्धते उपलब न कर उपलब्धता है दर्त करणे उपलब्धि का के कर्ता और एक करण वस्तुनि उपलब्ध ये सर्ज में दो उपलब्ध होते हैं इतवय वाक्य तो, का किं राष्ट्रवाक्य कान्वय तरकह कर्ण क्या है करने थिए, थिए, तो भेद भेद चक्षु चक्षु या अनेन यद अनेकात्मक चक्षुरादि चक्ष सूत्राद्रिना यदने कर्णसमक प्राणस्व तत्सहत पार्थमी परशेष कर्णमी अनेक भेद भिन्न जो दिया है इस वाक्य के द्वारा कर्ण कहा गया है यद अनेकामक चक्षुरादि करण संघाता प्राण स्वरूपम प्राण स्वरूप करण संघाते संघात सब इंद्रियो का समूह है अनेकात्मक एक नहीं अनेकात्मक अनेकात्मक चक्षुरादि कर्ण चक्षु शत्रु आदि अनेक कर्ण है सब इंद्रियो का समूह है अनेकात्मक चक्षुरादि कर्ण का संघात है संघात आत्मा से संघात स्वरूप जो प्राण स्वरूप जो बहुतु जैसे गृह पाषाण के का संघात मिला हुआ यद संघातम जो संघात होता है वो पर के लिए होता है गृह अपने लिए नहीं गृह से भिन्न गृह स्वामी चैत्र आदि के लिए है इसी प्रकार जो चक्षुरादिकरण का संघात है समूह है यह भी परार्थम हेतु है तत्तवाद कार्यकरण संघात पर संघ तत्वाद प्रास संघ है अन्य के लिए होते है ये कार्यकरण संघात भी इसी के द्वारा अन्य का शेष होता है संघात जैसे गृह गृह स्वामी का शेष उपकारक उपकार इस प्रकार कार्यकरण संघात कार्य सज इंद्रिय करण है इनका जो संघात है ये संघात होने के कारण अन्य का शेष है अन्य का उपकार के अन्य कोई उसमें उपकार जिसके लिए उपकार के वही होता है आत्मा पर शेषत्व न करण पर है आत्मा आत्मा का शेष अंग उपकार रूप से कर्ण कहा गया उपलब्ध ऋतु अनेक आत्मकत्व तो अभाव न परार्थत्व विशेषत्व जिस प्रकार कार्यकर्ण संघात अन्य के लिए हुआ अन्य हो गया उपलब्धा तो वहां कहेंगे उपलब्धा भी यदि अनेकात्मक होगा वो भी अन्य के लिए होगा कार्यकर्ण संघात अनेकात्मक होने से अपराध है इस प्रकार परज आत्मा वो भी यदि अनेकात्मक होगा वो भी परार्थ हो जाएगा अनवस्था है इसलिए सिद्ध कर देते है ये पर जो आत्मा है वो अनेक आत्म का नहीं है उपलब्ध ऋतु अनेक आत्म का तो अभा है जो उपलब्ध है वो अनेक आत्म का नहीं है नहीं परार्थत्व तो नहीं इतने न कितु शेषित्व एवं इतनी वक्त एक उत्तम वो शेष ही है उसका शेष है उसका उपकार उपकार है आत्मा उपलब्धा इसको कहने के लिए एक येक उपलब्धते एक, एक अनेकात्मक नहीं अनेका नहि उनसे परा भी नहीं अन कर्ण परा पेशेनमतरा सत्म व्यतिरिक्तलब गमेती तत्प्रणमित्क् उपलब्धा ये प्रमाण का कारण से परार्थकार्थक है अन्य के लिए पर कोई नहीं होगा तो परार्थ कैसे होगा परम शेषिम अंतरानुपपन पर है उपकार्य के बिना उपकार कैसे होगा उपकार होगा तो कोई उपकार्य होना चाहिए उपकार्य शेषी के बिना कर्ण में जो परार्थतम अनुपन अप्रमाणिक होगा ऐसा अनुपन सद परम व्यतिरिक्तम गमेति, जो कर्ण है उससे अतिरिक्त कोई पर है संघात तो होने के कारण परार्थ पर है उससे व्यतिरित होता है जैसे गृह स्वामी गृह के अवयव से असंघत अतिरिक्त होता है ठीक इसी प्रकार कार्य संघात तो, से व्यतिरित उपलब्धता को ज्ञापय गमयती ज्ञापयती ज्ञान कराता है कर्ण परार्थ होने के कारण अन्य कोई उप है इति तस्पल्ध में भी यह कारण है परार्थ ये कहा गया उपलब्धितम इति कर्ण संघाते नद्त नास्तिकारे एक को तो आत्मानतेण को आत्मा इंद्रि को आत्मा मानते हैं कोई प्राण को, कोई मन को तो वही तो प्रत्यक्ष को प्रमाण मान करके चक्षु सामी हम पश्यामी से ज्ञान होता है तो देखने वाला चक्षु वही आत्मा है कर्ण कोई आत्मा मानते है कर्ण से भिन्न को उपलब्ध नहीं है ऐसा कहते हैं दिखता नहीं अन्य किसी प्रमाण से कोई प्रमाण ही नहीं प्रत्यक्ष तो। किसी प्रत्यक्ष प्रमाण से उपलब्धा दिखता नहीं इसलिए चक्षु ही उपलब्धा है ऐसा कहते हैं चार भाग में उपलब्धित कर्ण चक्षु उपलब्ध वही इति त्यतिपल नास्तिकम्, निक बोलने वाले नास्तिक के प्रति अन्य निकल प्रमाण्य कपलब्धि स्मृति प्रतिसंधान पूर्व चक्षुषाप दृष्टि पश्चात उधत चक्षुष स्मरती रूप मद्राक्षम चक्षुप दृष्टवा पहले चक्षु से रूप दिखा था दिखकर के पश्चात रूप दर्शन के पश्चात उद्धृत चक्षु हो उधृतम चक्षु यश्य जिसका चक्षु नष्ट हो गया और स्मरण करता है रूप मद्राक्षम ऐसा दिखाता पहले चक्षु से देखा भगवान का दर्शन करके आया आगे चक्षु नष्ट होने पर भी बार बार स्मरण करता है किसी रूप को देखाता स्मरण करता है तथा यो हम अद्राख्यम से वैदानी स्पर्शामी प्रतिसन्नता जो दिखा था दूर से दर्शन किया था भगवान को जाकर स्पर्श करते हैं तथा किसी महापुरुष को देखा था स्पर्श करते हैं किसी वस्तु को देखा था दूर से अब स्पर्श करते हैं तो उसका प्रतिज्ञा उसकी होती है यो हम अद्राख्यम शैवैदानी स्पेशमी जो मैं देखा था स्मरण स्पर्श कर रहा हूँ यदि इंद्रिय आत्मा होगा देखने वाला चक्षु है स्पर्श करने वाले तो है दोनों की प्रतिसंधान कैसे होगी जो एक ही व्यक्ति चैत्र ने देखा और मित्र स्पर्श कर रहा है तो मित्र को ऐसी प्रत्येज्ञा नहीं होती कि जो मैं देखा था अभी स्पर्श कर रहा हूँ किन्तु यहाँ जो मैं देखा था वही में स्पर्श कर रहा हूँ इसलिए चक्षु और उपिंद्र से अलग आत्मा मानना चाहिए तदुभय व्यक्तित्व उपलब्धा तो नौ था दो इंद्रियों से अतिरिक्त उपलब्ध नहीं होगा तो एक स्मरण और एक प्रत्येज दोनों नहीं संभव नहीं है उभय का तदेव इदम सोयम इसको कहते प्रत्यभिज्ञान तत्ता वाह तत्ता और ईदंता दोनों के विषय करने वाले ज्ञान है प्रत्येज्ञान केवल स्मरण तदरण है रूप का स्मरण करता है और प्रति भी होती है दोनों संभव अन्य अनुभूत अन्य से स्मृति संधान आदर्श न अन्य के अनुभूत वस्तु में अन्य को स्मरण तो नहीं होता है प्रतिभिज्ञा भी नहीं होती है अन्य अनुभूत अन्य से चैत्र विषय अन्य मैत्र स्मृति न नहीं है एवं कर तो स्मृतिर्भव प्रति स्मृतिसंधानदर्शन नही लिखितामनेकाकम जो आत्म है कर्ण व प्राण चक्ष अनेका तथा तत्म तो, तो न कर्ण्वा अनेका कर उपलब्ध नही इसलिए आत्मा तथ्य में न तावते नत्मा भती जिसके द्वारा उपलब्ध करता है वो आत्मा नहीं होगा चकुरादी प्राण के द्वारा दोनों आत्मा में से जिसके द्वारा जो कारण है वो आत्मा नहीं होगा अर्ति अन्तर तो किन्तु परिशेषाद उपलब्ध आत्मा भविम अर्ती वक्षव वाक्य पूय भाष्य माया ये न उपलभते स आत्मा भवि नर्ति नाव ना ये न उपलभते स आत्मा भवि उसके पश्चात किन्तु उपलब्ध आत्मा भवि ऐसा तो आगे वाक्य है उसको अन्वय करके किंतु परिचय बाकी दो में से एक आत्मा नहीं हुआ तो द्वितीय बचा उपलब्ध ही आत्मा है वक्षम वाक्य पूय वाक्य के साथ करके पूर्ण करना है इति अर्थम तमर्थम क्षरूढ़ कर्तुम का तो कथन कर दिया इसको स्वती अक्षर में आरूढ़ अक्षर का विषय अर्थ इसे दिखाने के लिए पूछते है पुनरुपलभि किसके द्वारा किस्कृत करता है के अर्थ श्रृण्ति शब्द ये घाणूते गंधान इतेव कर्णभूते व्याको गौरस्व इतव्यासाधुति ये यह नीहाभूत स्वादु चादु बिजाना ये कर्ण हुआ ये श्रुति माया ये नक्षरभूत चक्षके चुते न प्राण रूप को देखता है ये नोत्र भूत श्रवण इंद्रिय रूप प्राण के द्वारा शब्द सुनता है ये न घते गंधान राजिघ्रती घ्राण इंद्रिय रूप प्राण के द्वारा गंध ग्रहण करता है ये ना वाह कर्ण भूत वाक रूप प्राण के द्वारा वाचम शब्द का उच्चारण करता है नामात्मिका नाम व्याकर उच्चारण करता है गौ रस्व माध्यम ऐसे शब्द उच्चारण करता है साधु असाधु साधु असाधु शब्द उच्चारण करता है ये यह नुहा भूतन वही जुहा रूप जुहा इंद्र रसन इंद्र होकर के प्राण से रसन इंद्रिय रूप प्राण के द्वारा साधु चाधु चिज्ञान आती साधु साधु ग्रहण करता है रसग्रहण करता हैदती चक्षुरादि वाग वाग वाग वाग में वाग वाक वाकूते वाचम नामात्मिका वाचम इति कर्म नोच्य वाको वाचम शब्द तर इन उत्तराक दिया येन कह दिया फिर वाचम इंद्र नहीं लेना किंतु वक्त उच्य वक्त शब्द इसलिए वाच प्राथकर दियाका साधुअसाधु गौरितम साधु गौ ये साधु शब्द है अपभ्रंश असाधु गावी ऐसे कहते गावी गावी जो कहते नाम असाधु ये उच्चारण करता है साधु शब्द भी उच्चारण करता है और साधु शब्द भी उच्चारण करता है जिस वाघ इंद्र के द्वारा व्या करोती व्यक्ति करोती व्याकरण व्या करोती व्याकरण के द्वारा प्रकृति विभाग से शब्द सिद्ध करता है देखा करके अस्त निश्चय करता है अभिव्यक्ति करता है शब्द नृत्य होने से शब्द की अभिव्यक्ति होती के नक्षुरादीना प्रपदाभ्याम प्रविष्ट से प्राण से करणते कि आयत चक्षुरादी इंद्र कर्ण है कि पादाग्र से प्रविष्ट जो प्राण है वह कर्ण है इसमें कर्ण में क्या आया कैसे सिद्ध हुआ क्या प्राप्त हुआ क्या चक्रदित तो कर्ण है प्राण में क्यों कर्ण तो पुनस्तदेव एकम अनेकता भिन्नम मि एक होते हुए अनेकता भिन्न पहले कहा अनेक भेद भिन्न कर्ण कहा एक सौ कर अनेक भिन्न हुआ कर्ण कई से कौन है उच्चते तस् प्राण से वर्णत्म वक्त हृदय मन शब्द वाच्य चुरादि करण प्राण में कर्ण तो कथन करने के लिए पहले हृदय मन शब्द उसको हृदय शब्द से मन शब्द से भी कहते हैं अंतकर्ण को चक्षुरादि भिन्न आह तो वही अंतकर्ण ही चक्षुरादि भेद से भिन्न होता है कहते करके हृदयम इत्यत्र यदृदय यहा मंत्र में कहा हृदयम हृदय वही मन है हृदय संज्ञान विज्ञान प्रज्ञान विज्ञान क्या कि प्रज्ञान पात्र मेधा दृष्टि दृष्टिधृतिरमति मनीषा ज्योति स्मृति संकल्प क्रपु रो कामो वसवाण्य प्रज्ञान प्रज्ञानस्य नाम वही अंतकरण का ये सब अलग अलग रूप होता है वृत्ति को लेकर के वही संज्ञान संज्ञान अलग अलग है आज्ञानम विज्ञानम प्रज्ञानम मेधा है ग्रंथ धारण समृति सब का अर्थ क्या है दृष्टि ज्ञान धृति धैर्य मति, बुद्धि मनीषा बुद्धि मनन और बुद्धि ज्योति जुगत्य स्मरण संकल्प क्रतु अशुभ काम वश ये सब प्रज्ञान का नाम कहा, इसका अर्थ सब भाष्य में यद्तम पुरस्कार प्रजा नृय तो हृदय कहा गया पहले प्रजाओं का सार है हृदय हृदय से मन है मनसा सृष्टा आपस्य मन के द्वारा आप जल और जल देवता की उत्पत्ति हृदय से मन की मनस चंद्रमा मन से चंद्रमा क्या उत्पत्ति हुई तदेव एक तो सार का हृदय जिससे मनाद हुई एकम अनेकधा मन एक ही वही आने अनेक चक्षुरादि भिन्न होकर के अंत को दो भाग करते हैं एक ज्ञान शक्ति एक क्रिया शक्ति क्रियाशक्ति को लेकर प्राण कहा जाता है ज्ञान शक्ति लेकर अंतकर्ण कहा जाता है सूक्ष्म में दोनों है तो नोसी को हृदय अंतकर्ण को ही अभी चक्षरादि भेद भिन्न कहते हैं और चक्षादि से ज्ञान होता है और चक्षरादि प्राण संबंध से ही चकुर आदि व्यापार करते हैं इसे प्राण शब्द से भी कहते हैं शब्दा यदुक्तम पहले कहा है हृदय रेत, रेत का सारभूतम कार्यम रेतु हृदय प्रजा का मनुष्य का सार हो गया इत्यादि से मनस चंद्रमा इतंता मनुष्य चंद्रमा की ये श्रुति कहा गया भाषा में यदम हृदय मनश्चे ये हृदय मन कहा गया वही कारण है वही चकुरादि भेद हैदेव करणम क्या करण है अनेकता हुआ जिस कहा गया कहा गया मन वही इसको भी प्राण शब्द से कहते एकमे सत चक्षि भेदन अनेकथा भूतम एक ही अंत करण इंद्रिय के द्वारा अनेक इंद्रियों से अनेक प्रकार हो गया श्रुतिगत द्वितीय एक शब्दार्थम आह श्रुतने का एक ये क्या? ही एक ही। एकम कदा, कदा है। अत्र चक्षुरा दर्शन क्रिया क्या संघातात्मकुष चक्षुरादा दर्शन क्रिया करता है पुरुष तो सचुरादीक प्रजान रेप हृदय वही चक्षरादि प्रजाका सार हृदय इत्यादि मनस चंद्रमांता से श्रुतिषु चक्षुरादिना क्षुरादी दर्शन क्रियातात्मकुराक प्रजा मन चंद्रमा यदुम हृदय मन से एकम पहले कर दिया नेदम हृदय मनुष्येतया कदचुरादीनानेतुतिगत द्वित शब्दा मनुष्येकमेतनेकदा भाष्य मै अत्र येन ये चक्षुरादीना दर्शन क्रिया कंघातात्मकुरुष तचुरादी प्रजा रेत हृदय प्रजा का सारे हृदय इलासु मनुष्य चंद्रमांतासु श्रुतिषु यद हृदय मन से कम अनेकता तैयदुता च भिन्न चेकहुता अनेकता भिन्नम् श्रुतिगत येन तृतीया शब्द प्रथमाशब्दय दर्शि मंत्र हृदय मन सेत सर्वाण्य वेता वेतानि प्रज्ञानस्य तो तदेतयादनेकदा भिन्न चुतिगत यन तृतीयांत यही ये पश्य शुति यदा श्रुतिगत येनि तृतीयांत और यदय हृदय में शब्द शब्द शब्द एके एके एतदिति पुरुष युसू में आया था पश्यती तृतीयांत या, यहाँ यद एत हृदय य शब्द प्रथमांत ये दोनों मिलकर के दो या यब्द हो गया ये तृतीयांत यदि प्रथमांत इस प्रकार ये पहले एतदय मन से तय एतदी प्रथमांत एत शब्द दी प्रथम दो एत श्रद्धा एक त्रदय मन से तद दो श्रद्धा प्रथमांत यस शब्द द्वाया एक तृतीयांत एक प्रथमांत इसका अन्वय दिखाया इसके द्वारा भाष्य में ये जो दो वाक्य करके पहले कहा ये न नक्षुराधि दर्शन क्रिया करो ती तक ये करो तत् प्रजा नृत्य हृदय अरे मनुष्य चंद्रमा तुम्हें यदूत होदय मनुष्य वही है तुमने जो पूछा था ये दोनों सूत्री का अन्वय करके दो अन्वय बताया क्योंकि पहले प्रश्न हुआ था और कौन है तो कारण कौन है कहने के लिए पहले कह दिया जिस चक्ष के द्वारा दर्शन क्रिया करता है वही चक्ष प्रजान का सारे हृदय जिससे चंद्रमादि की उत्पत्ति हुई जो हृदय और मन कहा गया कर्ण ही तुमने जो पूछा है वही अनेकता भिन्न है ऐसे श्रुति में जो पहले यह न वापस्य और यद एत हृदय उसको मिला करके एतद हृदय मन से हृदय वही मन है इस दोनों को मिला करके अन्य दिखाया एक अनेकात्मक विषय देती एक होते हुए अनेकात्मक कैसे होगा उसका स्पष्टीकरण भाष्य में एक करती श्रोत्रभूते सुनती घाणभूते जिघ्रति बाघ भूततेन वजती जिहाभूते रसयति स्वयन विकल्पनापेण मनसा विकल्पयती विषय हृदयूपेण अभ्यपकर्थु अतक चक्षत होकर देखता है श्रोत्र होकर शृणुति घ्राणेन्द्रिय जिघ्रतिगंधग्रहण करता है वाघेद्रिय होकर शब्द उच्चारण करता है रसनेद्रिय होकर विकना मनसा वो अंत मनात्मक संकल्प विकल्प अंतर होकर के विकल्प विकल्प संचय करता है हृदय रूपे अद्यवसित हृदय का एक मदम करणम सब इंद्रिय के विषय को विषय व्यापारकम सर्वकरण विषय व्यापारक ण में विषय में व्यापार करने वाले एक ही करण अंतकरण सर्व उपलब्धियों सब विषय की उपलब्धि के लिए उपलब्धता के लिए एक ही अंतकरण हुआ जो अन्य अन्य इंद्रिय चक्षरादी इंद्रिय के विषय को तो व्यापार ग्रहण करने के लिए एक ही अंतकरण हुआ टीका मैं सर्वाणी करना च व्यापार विग्रह सर्वकरण विषय व्यापारक सर्वकरणी विषयाच सब इंद्रिय इंद्रिय के विषय रूप आदि है व्यापार है व्यापार है उसका परिणाम अर्थ है क्या इंद्रिय विषय उसका परिणाम अंत करण ही परिणाम अंतकरण ही इंद्रिय रूप हो गया विषय रूप हो गया ये सो परिणाम करना ना, नाम विषय नाम से हृदय शब्दवाच्य बुद्धि व्यापार से श्रुति माह इंद्रिय और विषय हृदय शब्दवाच्य बुद्धि का परिणाम है इसमें श्रुति प्रमाण देते है वास्तव में तथा च कौशित के नाम कौशित के रूप निष्दा वाचन समारूह वाचा सर्वाणी नामो प्रज्ञा चक्षुषा सर्वाणी रूपापी इत्यादि प्रज्ञा बुद्धि है प्रज्ञा है अब बुद्धि अवश्य ही चिदाभास विशिष्ट होती है इसलिए प्रज्ञा शब्द से चिदाभाष विशिष्ट बुद्धि से वाघ इंद्र में आरूढ़ होकर के व्रिय में संबद्ध होकर के वाचा आचार सर्वाणी नामानी शब्द के द्वारा सब सब नाम को उच्चारण किए वाने वक्तव्य को व्याप्त हो जाता है प्रज्ञा है इस वुद्धि चिराभास विषय बुद्धि से चक्षु में आरुभ करके चक्षु समारोह चक्षु के द्वारा सर्वाणी रूपानी आपूर्ति अपने रूप विषय को व्याप्त करता है ठीक है मैं देखो प्रज्ञाकार से चिदावास विषय या बुद्धि प्रज्ञाकार से बुद्धि है उसमें चिराभास रहता है चिरावास विशिष्ट बुद्धि के द्वारा वाचन करणम को करके आरूह होकर के समारूह बुद्धि परिणाम से परिणाम होकर के बुद्धि द्वारा स्वयं आत्मा वाघ अभिमानी होता आत्मा भी चिरावास विशिष्ट बुद्धि के द्वारा स्वयं बाघ अभिमानी होकर के अन्तर वाचो बुद्धि व्यापार रूपया बुद्धि के व्यापार रूप है शब्द है त्म वक्तव्य शब्द रूप परिणाम वही नाम रूप शब्द रूप से भी परिणाम हो गया वाचा वाघ द्वारा सर्वाणी नामांति शब्द वाघ इंद्रियो सब शब्द में व्याप्त हो जाता है बुद्धि के साथ बुद्धि का परिणाम होगा इंद्रिय इंद्रिय का परिणाम विषय और आत्मा चिरावा से विशेष बुद्धि इंद्रिय के साथ इंद्रिय के रूप से परिणत होकर के इंद्रिय के द्वारा विषय रूप तो होकर के आत्मा तत्के सीधावास विशिष्ट बुद्धि सर्वत्र रहा और उसका बिंब रूप अधिष्ठान चैतन्य सर्वत्र है स्पूर्ण रूप से स्वयं ही सर्वत्र रहता है एवं प्रज्ञा चक्ष दृष्टव्य सब परिणाम से समझना प्रज्ञाचक्षु चक्ष होकर के रूप को शब्द को विषय सब विषय में व्याप्त हो जाता है अतर बुद्धे भागात्म परिणाम उत्तर इस श्रुति में बुद्धि का परिणाम इंद्रियों के रूप से इंद्रियों का परिणाम विषय रूप से कहा गया ऐसे भाजभाष्यया मनसा है पश्यती मनसा सुनती हृदय नहीं रूपाणी जानती ये भी कहा गया मन के द्वारा सब देखता सुनता जानता है सब इंद्रिय का व्यापार मन से ही होता है में मनसा पश्यति पश्च्य मनस साक्षात दर्शनादि करण तो आयुगात इंद्रिय के बिना साक्षात मन के द्वारा दर्शनादि नहीं होता है दर्शनादि का कर्ण साक्षात मन नहीं होगा साक्षात का तो बाह्य इंद्र के बिना मन ज्ञान का दर्शन का करण नहीं होगा इसलिए चक्षुरादि भाव आप दर्शनाधिकरण से तो मुक्तम मन ही चक्षरादि भाव को प्राप्त करके ही दर्शन का करण होता है मनसा पश्य कहन से मनसा चक्षुरादि भूत पश्यति मन ही चक्ष से परिणत होकर के दिखता है एवं हृदय न इत्यादि द्रष्ट्य हृदय न इत्यादि जो कहा सब देखता है सुनता है तो भी तत्व रूप होकर के ही करता है आदि शब्द में हृदय प्रतिष्ठित हृदय में प्रतिष्ठित का सब विषय प्रतिष्ठित इस प्रकार क्यूँकी हृदय ही तक तक तक रूप को व्याप्त करने से विषय भी हृदय में प्रतिष्ठित होते हैं रूपानम हृदय शब्द तो बुद्धियात्मकत्व मुक्तम हृदय शब्द कहा गया बुद्धियात्मक हो गया बुद्धि का ही परिणाम इंद्र इंद्र का परिणाम इस एव हृदय से सर्वणात्मक तो मुक्त इधरत्म जो हृदय बुद्धियबुरादि कर्णात्मको वह कहकर अभी कहते वो हिणस्वरूपस्मदृद जो प्रसिद्ध गया अंतक उपलब्धि कारण है तदात्मक प्राण जो अंतकरण है बुद्धि वही प्राण है कि प्रज्ञा या भी प्रज्ञा स प्राण इति ब्राह्मण कौशित में आया जो प्राण है वही प्रज्ञा है बुद्धि है जो बुद्धि है वही प्राण है तो ही अंतकरण दो ही भेद हुआ केवल व्यापार भेद करके नाम अलग अलग हो जाता है जैसे एक ही अंत मन बुद्धि रूप से कहीं कहीं मन बुद्धि चित्त अहंकार कह करके चार प्रकार भेद कहा जाता है व्यापार भेद को लेकर के एक होता हुआ ठीक इसी प्रकार एक ही अंत वही प्राण है वही अंतकर्ण है एक ज्ञान शक्ति को लेकर के एक क्रिया शक्ति को लेकर के क्रिया शक्ति उसमें है रजोगुण प्रधान से ये सप्तुणों तो प्रधान से ज्ञान शक्ति प्रधान है एक ही अंतकर्ण है श्रुति कहती एक ही ये उसी का ही विषय का ग्रहण करने के लिए उसका ही परिणाम इंद्रिया, इंद्रियात्म इंद्रिया के इंद्रियात्मक होकर करके इंद्र के द्वारा विषय ग्रहण होता है तो तदात्मक जब हम विषय ग्रहण करते घटपि अंतकरण इंद्रिय के द्वारा घट को जाकर के घट व्याप्त हो जाता है उसे अंतकरण में चिदाभ भी रहता है चिदाभ विशेष जब बुद्धि घटात्मक विषय में व्याप्त हो गया जाने से वो विषय अवच्छ विषय चैतन्य और, एके और एके ये एक प्रमाण चैतन्य और एक प्रमात्र चैतन्य है उपाधि भिन्न भिन्न है एक अंतर चैतन्य है।, है।, है प्रमाता एक वृत्ति अवचन्न चैतन्य है प्रमाण एक चैतन्य है विषय चैतन्य एक ही चैतन्य सर्वत्र है।, है तो ही चैतन्य ही वृत्ति चिदाभास विष्ट बुद्धि के द्वारा इंद्रिय के साथ एक होकर के इंद्र के द्वारा विषय संबद्ध होकर के विषय रूप से, हो से परिणत होती विषयात्म सर्व विषय चैतन्य मध्यस्थ है इसको दिखाना है सब कुछ वही तद्रूप हो जाता है एक ही अधिष्ठान चैतन्य बाकी सब ये सब जो अंतकरण है कारण है वही तदुरूप होकर के विषय ग्रहण करता है विषय को उसका परिणाम शब्द से कहा उसका ग्राह्य वो है एक ही उपादान है चक्षु है तेज का कार्य रूप भी तेज का कार्य विषय भी जिस विषय के द्वारा जिस विषय से आरब्ध होता है इंद्रिय उस, जिस भूत से आरब्ध होता है इंद्रिय उसी भूत आरब्ध विषय को ही वो इंद्रिय ग्रहण करता है पृथ्वी से आरब्ध हुआ घ्रहण इंद्रिय और पृथ्वी के ग्रंथ तन मात्रा ग्रंथ को ग्रहण करते हैं करते है इसी प्रकार विषय इंद्रिय आदि सब अंत कर्ण है एक ही अंतकर्ण प्राण भी कहते है बुद्धि भी कहते हैं, मन भी कहते हैं, उससे इंद्रियों की विषय की उत्पत्ति ऐसी कही गई वही प्राण हृदय एक ही है। कहा ऐसे करके एक ही कारण हुआ आत्मा और दूसरा ही उपलब्ध करता है यह सब संघात में आ गई शरीर इंद्रिय अंत करना उससे अतिरिक्त उपलब्ध आत्मा है तदात्मक प्राण हो कहा गया एवं हृदय मनो द्वारा प्राण से सर्व साक्षात प्राण से तराह हृदय और मन के द्वारा प्राण सर्व करनात्मक का साक्षात् अभी भी प्राण करणात्मक है कर्ण संहति रूप से प्राणी के प्राण संवादा दो का संवाद में कहा गया कर्ण का जो संघात है वो प्राण है इसे पहले कहा गया है ओम वांग में मनसी से प्रतिष्ठित मनो में वाची प्रतिष्ठित वेवस्यमो वेद्य मृत मे महासोत्र ऋत व व्या सक्यं वदिषा तन मवत तदम अवत मवतु वक्ता वक्ता